मैं एक बेघर इंसान हूँ। जाकर अमीरों से खाना चुराओ, उन्हें जरा भी इल्म नहीं होगा। ये मेरी किस्मत में है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्या? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में ही है कि तुम अपने पास सिर्फ आठ चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांगलो या चाहे तुम कितना भी कट मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे इसका इल्म नहीं। तुम्हें जाकर बुद्धा से पूछना होगा। शायद उन्हें इस बात का इल्म हो। इस तरह बेघर इंसान सफर पर निकल पड़ता है, बुद्धा को ढूंढने। वो पूरा दिन सफर करता है और शाम को वो अपने आप को एक दौलतमंद ऐहलो के घर पाता है। थका हुआ और ख्�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 उसी वक्त अमीर आदमी की बीवी आते हुए ये सुन लेती है। क्या हम एक दरियावत दे सकते हैं बुद्धा से पूछने के लिए? ओ, ठीक है, शायद मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ सकता हूँ। आपका सवाल क्या है महोत्सर्ग? अ, हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमारा सिर्फ यही दरियावत है कि हम ऐसा क्य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 ओ सच में, पराय करम मैं भी एक सवाल दे सकता हूं तुम्हें हे बुद्धा से पूछने के लिए। मैं हजार साल से जन्नत जाने की मशक्कत कर रहा हूँ और मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अब तक जन्नत पहुँच जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा जन्नत जाने के लिए? बेशक मैं आपका सवाल उनस जैसे ही वो अपना सफर जारी रखता है, उसे एक आखरी रोक मिलती है, एक दरिया जो वो पार नहीं कर सकता। आ, अब ये क्या? मैं इस गहरे दरिये को कैसे पार करूं? खुशकिस्मती से उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है, जो उसे दरिया पार कराने का फैसला करता है। जैसे ही वो दरिया पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपनी किस्मत के बाबत, क्या तुम मेरे लिए एक सवाल पूछोगे? बेशक, क्या सवाल है? मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की मशक्कत कर रहा हूँ, और मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था, पर आयकरम तुम बुद्धा से पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेग एक ड्रैगन बनने के लिए शुक्रिया प्यारे कछुए मुझे दरिया पार कराने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. मेरा सवाल पूछना पद भूलना बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा वो बेघर इंसान बुड्ढा को ढूंढने का सफर जारी रखता है और आखिर में वो पहुंच जाता है जहां वो रहते हैं वो फकीर खंगाह और एक लम्बी सांस लेता है आह पहुँच गया मैं आखिर मिल ही लूंगा अज़ीम बुद्धा को वह बेघर इन्सान अंदर दाखिल होता है पुर जोश से भरा तैयार होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए वो अंदर दाखिल होता है और अज़ीम बुद्धा के सामने सलाम पेश करता है बराए करम मेरा सलाम कबूल करें बुद्धा मैं बहुत दूर दराज देश से आया हूँ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 अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो तो जैसे ही उसने दूसरों के मसलों की ओर देखा एक दम से उसे खुद के मसले छोटे लगने लगे उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए जादूगर और लड़की के बारे में और इसलिए उसने उन तीनों के सवाल पूछने का फैसला लिया और जाहिर है बुद्धा ने जवाब दिया कछुआ अपना छिलका छोड़ने के लिए तैयार नहीं जब तक वो अपने छिलके के आराम से बाहर नहीं आएगा, वो कभी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। ओह, किसने ये गौर फरमाया होगा? जादुगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रखता है और कभी भी उसे नीचे नहीं रखता और ये एक लंगर की तरह है जो उसे जन्नत जाने से रोक रहा है। आह, मैं उन्हें ये जरूर बताऊंगा और उस लड़की का क्या? रही बात उस लड़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 और उस छिलके के अंदर बेशकीमती मोती थे, जो गहरे समंदर में मिलते हैं, वो उस बेघर इंसान को वो सारे मोती दे देता है। इन्हें तुम रख लो। मेरी तरफ से शुक्रिया है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन हूँ। शुक्रिया। रहमदिल इंसान। और वो उड़ जाता है। वो बेघर �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 वो वापस उस ऐहलो आहाल के पास जाता है जिन्होंने उसे पनाह दी थी। वो उसे वापस देखकर खुश होते हैं और अपने जवाब की उम्मीद करते हैं। अजीम बुद्धा ने कहा कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। और उसी पल वो बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही शख्स है जो पिछले हफ्ते � वही उस लड़की का हम था उन्होंने उनकी शादी तय कर दी और वह हमेशा ख़ुशी से रहने लगे तो याद रहे इस जहाँ में तुम जो भी अच्छा करते हो वह वापस तुम्हारे पास ही आएगा